नमस्कार दोस्तों रेडियो बाल पत्रिका रंगोली में आप सबका स्वागत है रंगोली का अर्थ है अलग-अलग रंगों का वो सुंदर रूप जिससे एक सुंदर आकार बनता है वो आकार जो हमें एक संदेश देता है एक दिशा देता है वो दिशा जो लक्ष्य की ओर जाती है लक्ष्य की ओर जाने के लिए जरूरत है एक निर्णय की लेकिन कई बार निर्णय लेना बहुत कठिन लगता है वो कैसे आइए सुनते हैं कुछ लड़कियों की आपसी बातचीत अच्छा शन्नो तू पास तो हो गई पर ये बता कि आगे कौन से विषय लेने का विचार है मैं तो आर्ट्स लूंगी मुझे विज्ञान में रुचि नहीं है और और रमा तू अरे हां रमा तुम तो बड़ी चुपचाप बैठी हो क्या बात है अरे बोल ना पास तो हो गई है फिर मुंह क्यों सी रखा है नहीं मैं तो तुम लोगों की बातें सुन रही थी अच्छा अच्छा अब तो सुन ली ना हमारी बातें अब कुछ अपनी बता आगे क्या करना है क्या पता क्या पता से क्या मतलब कौन से विषय लेके ये तो पता होगा अ, क्या पता फिर क्या पता अरे तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा बाबूजी को <laughs> ऐ पगली बाबूजी को थोड़ी पढ़ाई करनी है पता नहीं आगे पढ़ाई करूं भी या नहीं क्यों क्यों क्यों बाबूजी तो चाहते हैं कि साल तो साल में मेरा ब्याह कर दें ब्याह अभी से वो कहते हैं जितनी जरूरत थी पढ़ ली अब घर का कामकाज करो और और तू क्या चाहती है मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूं लेकिन हमारे यहां वही होता है जो बाबूजी चाहते हैं तूने अपने पिताजी से कहा तू आगे पढ़ना चाहती है नहीं तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा तू कह कर तो दे मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी रमा रानी अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी फिर वो तो तुम्हारे पिता हैं कोई गैर तो नहीं आ, कोशिश करूंगी जी हां जरूरत है कोशिश की कोशिश कामयाब होगी तभी द्वार खुलेंगे नई दिशाओं के बस कोशिश कामयाब करने के लिए हमें चाहिए हिम्मत यानी साहस अनुपम साहस का एक अनुकरणीय उदाहरण सुनाने के लिए हम आपको ले चलते हैं इतिहास के पृष्ठों में जहां आप सुनेंगे कलिंग की राजकुमारी की वो गूंजती आवाज जिसके सामने सम्राट अशोक को भी झुकना पड़ा तुम वीर कन्या वीर भगिनी और वीर पत्नी हो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है जिस सेना ने तुम्हारे पिता भाई पुत्र और पति की हत्या की है वो तुम्हारे सामने खड़ी है आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है तुम प्रण करो कि जननी जन्म भूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी यह कौन है क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्धभूमि में उतराई है शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं क्या इन स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा ना ना मैं स्त्री वध नहीं करूंगा मुझे विजय नहीं चाहिए मैं यह पाप नहीं करूंगा मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना तुम कौन हो देवी मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं जब तक मैं हूं मेरी ये वीरांगनाएं हैं कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता कहां है अशोक कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा मैं उससे द्वंद युद्ध करना चाहती हूं अशोक तुम मैं ही हूं राजकुमारी तुम दोषी मैं ही हूं परंतु तुम स्त्री हो तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा क्यों महाराज शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो शास्त्र की आज्ञा है तुम अनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माता ओूं की गोत सुनी कर दो लाखों स्त्रियों की माां का सिंदूर पोंच दो फूग दो शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि मैं तुमसे शास्त्र से इखने नहीं आई हूं शास्त्रों से युद्ध करने आई हूं तुम हतत्यारे हो मैं अपनी बली चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई ूं अपने सिपााइियों से कहो की तलवार उठाएं कलिंग स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती केवल युद्ध चाहती हैं क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज मैं युद्ध चाहती हूं केवल युद्ध आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी बहुत हो चुका राजकुमारी मैं अब युद्ध नहीं करूंगा कभी युद्ध नहीं करूंगा यह क्या महाराज सैनिको तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा फेंक दो अपनी तलवारें तो दोस्तों सुना आपने सम्राट अशोक की घोषणा को कलिंग की राजकुमारी के साहस की इस गाथा को नई दिशा पर चलने के लिए साहस के साथ-साथ जरूरत होती है अपने लक्ष्यों को पहचानने की लक्ष्य पहचानना लक्ष्य साधना क्या होता है आइए इसे समझने के लिए हम महाभारत का एक प्रसंग सुने गुरु द्रोणाचार्य के यहां कौरव और पांडव राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते थे एक दिन एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा आज मैं तुम सब की लक्ष्य भेदने की परीक्षा लेना चाहता हूं देखो मैंने एक मिट्टी की सफेद चिड़िया शाम में उस पेड़ पर रख दी उस चिड़िया की आंखों के स्थान पर रत्न लगे हैं तुम सभी को उसकी आंख का निशाना लगाना है तुम सब एक-एक करके अपना धनुष बाण लेकर आओ हां सबसे पहले तुम आओ कुमार दुर्योधन जी गुरुजी वत्स सामने पेड़ पर उस चिड़िया को देख रहे हो ना केवल चिड़िया ही नहीं गुरुजी मैं तो पेड़ भी देख रहा हूं आपको भी देख रहा हूं और अपने भाइयों को भी देख रहा हूं ओह तब तो दुर्योधन तुम निशाना नहीं लगा सकते जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ द्रोणाचार्य ने एक-एक करके सभी राजकुमारों को बुलाया और पूछा कि वे क्या देख रहे हैं सभी ने यही उत्तर दिया कि वे पेड़ आकाश बादल और अपने भाइयों को देख रहे हैं जब अर्जुन की बारी आई तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी पूछा पुत्र अर्जुन जी गुरुदेव तुम क्या-क्या देख रहे हो गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया ही दिखाई दे रही है क्या केवल चिड़िया ही देख रहे हो हां गुरुदेव अब तो केवल चिड़िया का सिर नहीं नहीं केवल आंखें ही दिख रही हैं गुरुजी अब तो केवल एक आंख दिख रही है तो वत्स बीन डालो उसे जो आज्ञा गुरुदेव देखो देखो चिड़िया उड़ गई वाह अर्जुन ने इसकी आग भी इन दी अति सुंदर अति ही सुंदर अर्जुन धनुर्विद्या में तुम्हारी निपुणता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ लक्ष्य को पाने के लिए केवल लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति